करो ये एकाच भस ये एक सूत्र लेखो उसका अर्थ लेखो क्या करता है जिनको अर्थ मालूम नहीं वृत्ति लेखो वृत्ति आदि तो वृत्ति लेखो सूत्र अर्थ अर्थवृत्ति क्या है धातु से एकाचो झसंत धातु धातुअवैव एकाच झसंत होना चाहिए झसंत एकाच धातुअवैव के भस को भस स्धो का से सध्व और पदांत तीन स्धो हो, हो। धातु धात्तु, धात्तु, हो नहीं। का अवयव एकाच, एकाच हो और झसंत हो झसंत धातु धातु झसंत हो ऐसा नहीं धातु का अवयव एकाच झसंत हो धातु का अवयव एकाच हो और झसंत हो बस को भसोगा होगा सध्व पदांत में ये हो गया था विश्व विश्ववा शब्द हो गया था पूरा विश्ववाह का प्रथमांत कैसे बनेगा बोलो रूप विश्ववाट विश्ववाह विश्ववाह संवर्धन द्वितिया में विश्व विश्वह। में क्या बनेगा विश्वहा भ्यामे विश्ववाट भ्याम बोलो ठीक से बोलो सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा ष्ठी बोलो क्या किसको नहीं आता है बोलो फिर सुर से बोलो विश्ववाट विश्ववाह इति हाँ हे जोर से बोलो विश्ववाह क्या लिखा है क्या रूप देखकर पड़ते हो ऊपर दिल्ली से क्यों देखते ऊपर मुख्य रूबोल तरह बोलो ज्वर कर इधर क्यों देखते हो दित्या बोलो विश्व हा हा हाँ तृतीया आगे शब्द है शब्द है बैले अनह अनह शकट उसको वहन करने वाला अन सौ बहुत धातु से क्वीप होता है अनु अन्य आगे होता है ड हो जाएगा वह डिड कुई, कुई होता है और वह धातु धातु से से वह होता है तो वाह कोई होता होता है so, आ, आनार, आनार, आनार, वह, होता है वह अन वह, वह पहले सूत्र लगता है प्रातिवद क्या है अनड अनुह अनु चतुर रामदत्त अन्य सूत्र होता है कोई कोई पर, अन... वाह। आ... वाह। पर तो है अन क्या है प्रतिश के स को ड हो जाएगा अनस क्विप क्विप होने पर स को ड हो गया अन व धातु ह अनट वाह अनड व है अनसो डस्ट से सूत्र है कोई प्रत्य होता है स को ड हो जाएगा अलुमते परे। अनड रे धातु वह प्रापाणी अन है सकट बैल गाड़ी उसको वह नहीं करने वाला बैल होता है तो अनसो डस्ट जैसा सूत्र है कोई उनादी सूत्र वह धातु से कोई पर होगा सकार को ड हो जाएगा तो अनड वै ऐसा बह सूत्र लग जाएगा सुवाने पर चतुर अनु राम उदात ये दो शब्द के लिए एक चतुर शब्द और एक अन्य शब्द शब्द है अनडह अनडुहो जो दिया है ष्टी का रूप दिया है शब्द इसको आम होगा उदात होगा कब सर्वनाम स्थान पर औ अव जस अम सर्वनाम स्थान है सर्वनाम स्थान संज्ञा के सूत्र से तो आने सु आने पर सुसर्वनाम स्थान है क्या हाँ दिए सूत्र लग जाएगा तो उसको आम हो जाएगा अनड अनड वह क्या प्रतिपदिक है अनड वड वह।, वह।, वह को हो जाएगा आम आम के मकार की इत संज्ञा के सूत्र से हलन्त्यम इसलिए इसको आम को कहा जाएगा मिथ म इत्य स मिथ मिथ होने से क्या सूत्र लगेगा मिदचोत्यात् अंत्याज कौन है वह में अ वह में ज उसके आगे आ जाएगा आ, आ के आगे आ जाए आने पर वाह हो जाएगा उसके बाद सूत्र दूसरा सूत्र है साब अन सब पर इसको नूम हो जाएगा सुपर रहते सुपर रहते नूम होने से क्या होगा नूम भी मित है मित्त परे है तो उनसे क्या होगा अंत्योष के परे में नूम का रहेगा नकार नकार होने से वाह वा क्या आ जाएगा न अनड वान ह क्या बने अनड वान आगे ह हा। होने के बाद ह का सु का लोप हो जाएगा हल्ज्ञा बीर्घात और वान में नकार हकार संयोग ही संयोग के सूत्र से सं, संयोग संज्ञा संयुग अंत से लोप हो जाएगा अलंत कैस किसको लोप होगा हकार का हकार का लोपन् से क्या बचेगा अनड अनड वान प्रातिपदी का क्या है अनड अनड वलंतेड वनड वह को पहले हो गया आम के सूत्र से चतुर अनडोरा आम उदात तो। आ कहाँ रहेगा वह क्या आगे आ आम ही तो चुनते वह क्या आगे आ हो गया सबंद्र का वाह हो गया उसके बाद रहेगा साब अनड से नूम हो जाएगा नूम होने पर वाह के आगे नूम का रहेगा नकार क्या बन जाएगा प्रातिपेदिक अनडव वन सुोप किस सूत्र से होगा अलंका वो लोपने का तो क्या बसेगा वान नकार हकार संयोग होने से हलो संयोगांत से लोप से हकार का लोप हो जाएगा क्या हो जाएगा अनद वान अनडव वान के नकार का लोप होना चाहिए न लोप प्रातिपेदिक क्या सूत्र तो ये प्रातिपदिक है न नहीं अनवान प्रातिपेदिक अनडवाहा था का लोप हो गया है। तो एक से विकृतम अन्न नहीं बता और पद संख्या भी तो न लोप होना चाहिए संय अंत लोप संख्या देखो क्या नंबर है आठ दो तेईस त्रिपादी में आएगा हाँ तो नौ लोप है से नंबर देखो <coughs> आठ दो सात ये त्रिपादी में है त्रिपाद्यामी पूर्व प्रति पर शास्त्र असिद्ध न लोप प्रातिपदिकांत इस सूत्रों की दृष्टि से संय अंत असिद्ध तो अंत में नकार रहेगा रहेगा दिखेगा असिद्ध हो जाएगा तो अंत में क्या दिखेगा ह ह का संयोग संय अंत लोप से हुआ वो असिद्ध मतलब क्या है लोप होने पर भी ह जैसे दिखेगा तो जब न लोप प्रातिपदिका प्रातिपदिक सूत्र लगने के लिए जाएगा अंत में ना दिखेगा नहीं फिर लगे या नहीं असिध से न लोप नहीं होता है तो रूप क्या बनेगा अनडवान न का रहेगा लोप के सूत्र से होगा नहीं होगा प्राप्त के सूत्र से न लोप प्रातिपदिकंत्य क्यों नहीं हुआ संय अंत से लोप असिध असिध क्यों हुआ कि सूत्र से पुरुत्रा सिद्धम ध्रुव क्या बन गया अनडवान और संबुद्धि जब आएगा प्रथम अंत में चतुराडुह राम उदात्त सूत्र का ये अपवाद है देखो उसका परसूत्र है अम सम्बुद्ध संबुद्धि पर आम होगा चतुरा राम उदात्त तो प्राप्त है संबुद्धि में भी प्राप्त है क्योंकि सर्वनाम स्थान है सम्बुद्धि सर्वनाम स्थान में आएगा सर्वस्थान से पहले क्या प्राप्त था आम किस उत्तर से उसको बाद करेगा आम संबुद्ध आम होगा अनडूह अन के आम के मकारितों तो उनसे मित्र अंत्यात् पर अंत्योज कौन है अनड अनड व अनड व अनड वह के वह के अकार के बाद आएगा आम व और साप अनाडू हो ये सब तो लगेगा ना नहीं सुपर में ही लगेगा लगने से नूम हो जाएगा अनड वन हो बने अनड वन हाँ क्या बनेगा पहले क्या बना था में अनड वन हो अभी क्या बना अनड वन हो सू का लोप हो जाएगा हल्का बुदीका लोप हो जाएगा हैं लोप पर क्या बचेगा अन वन और समय लोप लोप कर दो क्या रहेगा अनडन क्या बनेगा प्रथमा में क्या बना था अनडान संबुदि में क्या बना अनड वन और अनडान बना सु प्रथमा द्विचन क्या बनेगा अनडव प्रातिपदी के प्रातिवदी क्या है अनडवह चतुर अनुह राम उदात लगे औ में आम उनसे हो गया औ मिला दो क्या रूप बनेगा अन बहुवचन में अनडवाह संबोधन में द्वितीय द्विवचन क्या बनेगा हे हे अन बहुचन में हे अन वाह द्वित वचन क्या बनेगा अनडवाम औ में सस आने पर सूत्र लग जाएगा अनडाह यहाँ लग जाएगा अनडवाह अगरे सस भ संज्ञा है किस सूत्र से एच भवन से वाह उठ लग जाएगा वाह उठ क्या लगेगा भ से वाह को ऊट संप्रसान हो जाएगा ऊट संप्रसान होने पर संप्रसान है वक हो जाएगा क्या होगा उन्ने पर आ पर में है अ है संप्रसान से पूर्व रूप हो जाएगा अन डू हो क्या प्रति अनडूह अनडूह अगर है क्या है अच्छा ये वाह उठ लगेगा वाह कहाँ से आएगा विश्व ये तो कोई भी प्रत्यय है ना वाह नहीं वह है कुई पर तो वाह नहीं होगा तो वह हाथों तो इसमें आता है बचीस रुपये आजादी में किस में आता है यजादी में आता है तो बच्ची रुपये आजादी ना कि से समण होगा वो वाहन उठने क्योंकि वाह तो बाह को करेगा वो तो पहले विश्ववाह में वह से न्यू होने से बाह बना था या तो कई प्रतः है अनड वह वाह नहीं तो वच्स रुपया जाए सम्प्रसारण एक सम्प्रसारण हो जाएगा व को हो जाएगा उ व को होने पर आगे अच क्या है आ है असारणा अच्छ पूर्व रूप हो जाएगा पूर्व रूप क्या बनेगा उ और अ को मिलकर के उ हो जाएगा तो प्रात्योदय क्या बनेगा अनडूह अगरे अस अनडुह क्या बनेगा न में क्या बनेगा ये भ संज्ञा उनसे बचिस नाम कित्य कु प्रत्य है ना किति कित से संप्रसारण होता है क्या प्रत्यय कु है, है ना बचिस नाम कि जो संप्रसारण होता है अच्छा भ संज्ञा से क्या मतलब तीति ती बनता है अनडूह शब्द अनश सूत्र से वह धात से कु प्रत्यय होता है वह धात से कु प्रत्य होगा और सकार को ड हो जाएगा तो स गुड से हो जाएगा अनड क्या बनेगा अनडातु है वह धातु क्या है वह व धातु से कोई पुण्य से वचि स्वी आजादी नाम किति सूत्र से संप्रसारण होता है सम्प्रसारण से क्या होगा व के व को हो जाएगा उ वह में अंप्रसारण आचार पूर्व रूप हो जाएगा उ है बनेगा अनड अगरे व अनडू है हो बना प्रातिवोदी क्या है अनडूह है अना ड़वा, अना ड़वा नहीं, नहीं। अनर्तिपदी क्या है अनडूह कैसा अनुह बना अनसो ड इस सूत्र से अनस्पुर रहते वह धातु से कोई प्रत्यय हुआ कोई प्रत की ते लसक उद्धति दे संज्ञा है पकार हलंत्यम और क्या वह रहता है वेर से लोप हो जाता है कुछ प्रत्यय नहीं रहेगा किंतु वह के वकार को संप्रसारण हो जाएगा आगे आएगा बची सोपी अजायद नाम किति सम्प्रसारण आज से हो जाएगा प्रातिवोधिक बन जाएगा क्या प्रतिवेदी अनडूह प्रतिवोधिक क्या है अनडुह अन क्या अगर सुलाश्वर से करो अनडुह अगर सु होने पर चतुर अनडुह और तो, आम हो दात अनडुह के आगे सु होने पर आम होगा अनडुह में ऊ के आगे हो जाएगा आम अनडुह में ऊ के आगे क्या होगा सूत्र से मृदो चुन पर ऊ क्या के आ गया ऊ और आ में यण हो जाएगा क्या बनेगा अनडाह आगे अम संबु सा से नुम हो जाएगा नुम पर क्या बनेगा वान अनडान सुहालोप हकार का संयनोप रूप क्या बनेगा अनडान प्राथिपदि क्या है अनडुह और संबुद्धिमय होने पर क्या होगा यहाँ चतुर राम उदात्त नहीं हो करके अम संबुद्धो से आम होगा प्रातिविधि क्या है अनडुह अनड क्या आगे हो जाएगा ये सम्बुद्धों से आम अम मिद्यात्पर ऊ के आ जाएगा अ ऊ क्या के अ होने पर यौन हो जाएगा क्या बनेगा अनड वह। क्या बनेगा अनड वह के आगे आ जाएगा साव अनडुह नूम हो जाएगा अनडवन हो जाएगा सु का हलंग्याप लोप हो जाएगा हकार का संयंत्रोप हो जाएगा क्या बचेगा अनडव सम प्रथम बना अन वन और अनडुह अगर ओ मिला दो सीधा क्या बनेगा अनडु नहीं ये बन जाएगा आमो चतुर अनु और आम हो दात आम हो जाएगा अनडुह के आगे आ आ जाएगा तो यौन हो जाएगा तो क्या बनेगा अनडाह अगर अनडवाह क्या बनेगा जस आने पर सर्वनाम स्थान है आम हो जाएगा किस सूत्र से प्राथिव क्या बनेगा अनडान कहाँ से आया अनडवाह जस क्या रू बनेगा अनथ क्या बना बोलो अनडाह समुद्धि में है अन अनडवाह है प्रातिविधिक क्या है अनडूह अरे ओम आम आम होने पर यहाँ आम होगा स चतुर अनडुह राम उदात शर्वास्थाने आम होने पर प्रातिविदिक क्या बनेगा शर्वस्थाने अनडवान क्या बनेगा अनडवा क्या बनेगा अनडवा साब अनाडु नूम हो जाएगा कैसे हो जाएगा सुपर में गया। गया। सा लेगा। लेगा। क्या सावन अनडो लगेगा आम आगम होगा किस सूत्र से आम संबुद्ध हो लगेगा नहीं न प्रतिदय क्या बन जाएगा आम होने के बाद अनडवाह अगर आम क्या बनेगा अनडवाह ओ में अनडवाह सस आने पर प्रातियोंदय क्या है अनुह अगे सस मिला दो क्या बनेगा अनडुह आ, क्या कहा वह उठने लग गया नहीं लगे संप्रसारण तो कुछ नहीं अभी विश्व इसमें नहीं लगे वो तो भाग पड़ता है ये तो पहले से संप्रसारण हो गया प्रतिव बनेगा या नहीं लगता अनडुह करे अनुह टा में क्या बनेगा अनडुहा भ्याम आने पर शो लगेगा वस् सं वस्वंसु और अनु चार शब्दों को द हो जाएगा कब शांत वसंत श्रंसादेश दह सिया पदाते बोलो शांत वसवंत वसुअंत हो वसु विदे चतुर वसु वसु के प्रत्या आदेश होता है शांत हो तो कहीं सरकार लूप हो गया तो सुन नहीं लगा गया श्रंसादेश श्रंसु धनसु अनुति ने द हो जाएगा पदार्थ में अलुंत्य परिभाषा से अंतिम को द हो जाएगा अनडुह में अंतिम क्या है ह को द करने पर क्या प्रतिपदी बनेगा अनुत अगेरे भ्याम क्या बनेगा अनर्दूत भ्याम बीस में व्यामें ष्ट में में क्या बनेगा नडूह अनुहा सप्तमी नडूह अनडुत् सुध हो जाएगा वो सं फिर दकार को खरीचे हो जाएगा रूप बोलो अन वनाडवा इति प्रथमा हे फे बल द्वितीयावल अनाडुवाह इति क्या प्रातिपदिक अनाडु हो हकार अंत अनाडु हो अनाडु हमें अनस से और बहु धातु है अनस से उनादि सूत्र है बहु धातु से कु प्रत्यय होता है और अनस के सकार को ड हो जाता है अनस का बैलगाड़ी अनाडु बन जाएगा आगे बहुत धातु से कुपे होगा बहुत धातु से कुपन से अच्छी सौ पी हजार सूत्र आएगा संप्रसारण होता है बह को हो जाएगा वह और संप्रसारण जब पूर्व रूप बन जाएगा अनडूह हो जाएगा प्रातिबद्धि क्या है अनडूह हाँ अभी शांति थी किम ये जो दिया है वसु संस्कृत अनुहांत शांत हो तो लगे ये विद्वान में विध्वस शब्द है विध्वस विध्वसाब्थ से शत्रु प्रति होता है शत्रु को वसु होगा विध्वस का प्रथमांत तो होता है विद्वान सकार का लोप जब हो जाता है शांत महत समय नकार होता है शांत नहीं होने के कारण यहाँ पदांत तो है किन्तु वसु संशुध द सूत्र नहीं लगा क्यों नहीं लगा शांत नहीं नौकारांत है पदांत किम स्रस्तम ध्वस्तम संसु ध्वसुस त प्रत्यय का निष्ठा तो ध्वंसु में नकार उपधा में है उसका लोप हो जाता है अनिदम हलोपधायांगिदे और सस्त धस् संशोध अनुआम द नहीं लगा क्योंकि पदांत में नहीं सस धस धातु ही आगे त तो है सकार पद संज्ञा है सकार की पद संज्ञा है क्या पदांत में नहीं होने के कारण वसु ससु धस् अनुआम द नहीं लगा आगे शब्द है तुरं सहते प्रा, प्रातिपदिक तुरं सहते तो छंद से सह सूत्र से सह धातु से नई प्रत्यय होता है निका नकार चुट्टु बकार वीर प्रतः किंतु नित्य होने से अतौपधार से वृद्धि होती तुरा साढ़ बनेगा तुरा अन्य समय सामिद्य थे तुरा के अकार को दीर्घ होता तुरा साह क्या प्रतिपद है तुरा साह तुरा साह होने पर तुरा साह अगर सु तुरा साह क्या अगर क्या रहेगा सु का लोप के सूत्र से होगा सकार हल क्या बदया हो जाएगा लोप पहने पर ह आदेश हो जाएगा सूत लग गया हो ढ ढ हो जाएगा झलाम से ढ साठ बन गया तुरा साठ तुरा साठ बने पर सुतो लग गया सहे साढ़ सूप से सहे सस्मूर्धन्यादेश सह धातु सहे मतलब सह धातु सही के साहे बना दिया सह धातु जब साड़ रूप हो जाएगा साड़ के से नई प्रत्योहन से तो पूर्व दीर्घ हो गया अतः अतोपथा वृद्धि होगी साह हकार को झलाम झलते हो होने के बाद साड़ होने पर ये सूत्र लगता है साढ़ स ढ्यंत स भी ष्टंत सहे सच्यांत हे साढ़ स भी सच्यांत साढ़ सह धातु के सकार को क्या आदेश होगा मूर्धन्य मूर्धनि भाव मूर्धन्य सक मूर्धन्य उनसे स हो जाएगा तुरा साठ बनेगा भाव सुरा साठ तुरा साठ तुर, दो बनेगा प्रातिपदिक क्या है तुरा साह में क्या बनेगा तुरा साहु संबोधन में हे तुरा साठ हे तुरा साहो हे तुरा साढ़ा हे तुरा साहो शा... हे ये सहे साढ़ स लगेगा ना नहीं कहाँ लगेगा मालूम ये जहाँ साड़ होता है औ जस में साड़ बनता है इसे वहाँ नहीं लगेगा टा में क्या बनेगा मूर्धन्य सहे या दंत सहे हाँ तो भाई में हाँ हो तुरा सा हकार को हो जाएगा हो क्या निमित्त है पतांत पता है पदसंज्ञा है कि सूत्र से सर्वनाम स्थानी बोलो सब पदसंज्ञा से हो लगेगा हक उ ढ के बाद झलांझल स्वंत लगेगा साठ रुपए मिलेगा साठ रूपय से सहे साढ़ हो जाएगा सत्य तुरा साठ भ्याम क्या बनेगा बीस में क्या बनेगा सप्तमी बहुचन में तुरा साठ सु तुरा साठ सुसि दुट हो जाता है सूर्य स्वरूप बोलो तुरा साठ तुरा साठ तुरा साहु इति हे सहे साढ़ सह ये सूत्र लगा पहला क्या रूप तुरा साठ तुरा साठ उसके बाद सहे साढ़ सहाँ लगा वहाँ का रूप बोलना नहीं संबोधन नहीं लगे क्या बन गया तुरा साठ तुरा साठ उसके आगे साठ व्यायाम आगे इस स्थान पर सह साढ़े सौ सा लगा और कहीं नहीं लगा क्यों नहीं लगा बताओ साढ़ रुपए नहीं सधातु है किंतु साठ रुपए नहीं है आगे सुदी शब्द सुद्य शोभन शोभना दौ यस्मिन दिवस है स दिवस सुदिव वकारांत है सुदीव के सु आने पर सु लगेगा दिव औतु दिव इति प्रातिपदिक स औत सौ दिव्यंत है दीव को औ हो जायेगा क्या निमित्त है सौ दीव इति प्राति प्रातिपद सऊ प्रातिपदिकों को औत हो जायेगा अलौंत्य परिभाषा से व हो जायेगा जाएगा औत में तकार तो ऊंचाने के लिए व हो जायेगा औ है सुदीप अगर सु है दीप के वकार आउ। प्रातिवधी को हो गया औ ये कौन से लगेगा क्या बनेगा प्रातिवेदिक प्रातिवेदिक क्या बनेगा सोद्यौ बिसर्ग है नहीं नहीं क्या प्रातिवेदिक है सोद्य आगे क्या प्रत्यय है सु ऋत्त विसर्ग कर दो क्या बनेगा सोद्यौ यहाँ जो सु को रुत्विसर्ग करते हैं सू के सकार का लोप हो सताया सकता है नहीं हल्क्या सूत्र से हल्या स्तिपुत्र सूत्र से वह का सू को लोप करना हो जाएगा नहीं नहीं सकार का क्यों नहीं हलन नहीं है दीप के वकार हल ना नहीं वह किसान के क्या आदेश हुआ ओ यहां स्थानीवत आदेश होना भी दो लगा देंगे आदेश औ स्थानीपत हो जाएगा आदेश क्या है औह स्थानी क्या है तो आदेश औ स्थानीवत हो जाएगा वह के जैसे हो जाएगा तो हलंत मिल जाएगा ना नहीं हल मिलेगा तो क्यों औ यदि स्थानीवत हो जाएगा वकार जैसे हो गया स्थानीय क्या है व आदेश औ आदेश औो स्थानीवत हो जाएगा तो आदेश में वत्व धर्म आ जाएगा हल आ जाएगा तो सु हो जाएगा हल क्या बदलगा इसलिए कहा है सूत्र में अन्ना विदु अल विधि में स्थानीव नहीं होगा हम अव में क्या लाना चाहते वकार का धर्म वत्व ये व एक अल है एक अल में रहने वाले जो वत्व धर्म उसको लाना चाहते ये स्थानीव आदेश तो होता है आदेश स्थानीवत तो होता है किंतु अल विधि में नहीं होगा ये अल विधि में कौन सी विधि है समाचार में अलह परस्य विधि अल से पर सुप करेंगे हलंत से हलिंग्याभ्यु दीर्घात हलिंग्याभ्य पंचमत है हलंत से पर सुोप करना है तो औ को व मान करके हल होने से सु का लोप करने के लिए जो जाएंगे स्थानीबोध आदेश लगाएंगे स्थानीबोध आदेश स्थानी तो ठीक है अनल विधो कहते ही नहीं लगेगा क्योंकि अल विधि है इसलिए सु तो का लोप नहीं होगा तो विसर्ग सवन होगा रूप क्या बनेगा सुद्यू प्रातिपदिक क्या है सुधीव ओ आने पर क्या लगेगा सत्रह एक गया सुधीव अगर आओ क्या बनेगा सुधिव जस में सुधिव संबोधन में हे सुद्यौ हे सुधिव हे द्वितीय में सु सुधिवम सुधिवम सुधिव सुधिव तृतीया में एक वचन क्या बनेगा भ्याम आने पर सूत्र लगेगा दिव उत दिव अंतादेश स्याद पदांत पदांत में दिव्य को उत हो जाएगा ऊत में तकार उच्चाने के लिए ऊ हो जाएगा अलंत्य परिभाषा से दिव वकार को ऊ हो जाएगा दी क्या के आगे ऊ आ जाएगा तो एक चिकन हो जाएगा द्यू बन जाएगा द्यू अगर आ जाएगा भ्याम शुद्धोभ्याम क्या बनेगा भ्याम भिष में शुद्धोभ्याम सु सप्तमी बहुचन में दिव उत आ, उत लगेगा पदांत है क्या किस तरह तो से दिव उत होने से क्या बन जाएगा प्रातिपदिक सुने के बाद ये कौन योण जियन सुद्यु आदेश प्रति हो जाएगा रूप बोलो सुद्यो सुदिव सु है साने